श्री गुरु चंद चंदगी मान गए शन की संख्या छ के बाद छठवा दो अश विवेक जग दे विधाता दो सबु नहीं ममुराता भल स्वभाव कर मु भरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई हरिजन डल दुख दो सुसंगु मल न सुभा खि सु जगबंशक प्रताप पूजियंतन हो बाहू कालिने जिन रावण राहु स साधु हनुमान जिन जग जानवंत हनुमानु मानिकुसंग सुसंग तिलहू लो दे सब सबकाहून चढ़ाई रज पवन प्रसंगा दान दान दान। ही मिले नीचे जल संगा साधु व साधु सदन सुख सारी राम दे गिकारी संगतिकारिक हो पुराण मंजुम सियन लयनल संघाता कोई जलद जग जीवन दाता ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कु वस्तु सुवस्तु जगल सुलक्षण लोग प्रकाश तम पाख दू नाम भेद विदिक सशिशोषको शक समुजी जग जस यत जी जड़ के तन जगजी भजत सकल राम मय जानी सबके पद कमल सदा जोर जुग पाणी देव नर नाग खग प्रीत पितर गंधर्ंद किन्नर रवि निछर कृपा कर हुआ चंद की है मान की है पहले संतों की वंदना हो गई फिर आ संतों की वंदना हो गई एक संत है एक असंत है एक साथ, एक साथ एक है, एक असाथ है, एक सज्जन है एक दुर्जन है एक श्रेष्ठ पुरुष हैं दूसरे खल हैं इस प्रकार से उनका विभाजन कर दिया और दोनों के अलग अलग, अलग लक्षण बता दिए और संतों की वंदना तो उनके संतत्व के कारण हो गई लेकिन असंतों की वंदना क्यों हो गई वो भी बंदनी है उनकी भी वंदना कर दी इसलिए कि असंतों में भी परमात्मा तत्व विद्यमान है वही परमात्मा संतों के रूप में भी वही संतों के रूप में है जब गहराई में गए तुम्हें पता लगा तो संत संत स्वभाव ऊपरी ऊपरी है माया तत्मात्र है तत्व तो में एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र है <coughs> ऐसे विचार करके फिर उन्हें संतों की रूपना करो। लेकिन व्यवहार काल में यही बात है कि व्यक्ति को ऐसा नहीं कि हम परमात्मा स्वरूप में तो बने रहे दुष्ट बने रहें भाव नहीं है ये कहते हैं कि शुभ लक्षण और अशुभ लक्षण दोनों जानने चाहिए भलाइयाँ बुराइयाँ समझनी चाहिए और जहाँ तक बने अपने आप को भला बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो अपने दोष दुर्गुण हैं उनको दूर करने की कोशिश करे जब तक व्यक्ति दोष दुर्गुणों को त्याग नहीं मानता तब तक वो तो छूटते भी कहीं कहीं व्यक्ति दुर्गुणों को अपने दुर्गों को ही भूषण माना जाता है संस्थाई तो बहुत अच्छी तो फिर वो जाती नहीं है छूटती नहीं है छोड़ने का उपाय यही है कि व्यक्ति पहले उनका दोष समझे दोष हैं, है हैं, उनके प्रति मन बुद्धि में आदर भाव न रखे तो धीरे धीरे करके वो दोष दुर्गण दूर होते हैं और दूर होने ही चाहिए ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर कह दिया कि कर्मात्मा ही सागत सब बंदनीय है तो इस कार्थ ही होगा तुलसीदास राशि ने खलों की वंदना की तो हम भी खलें हमारी भी वंदना देकर तुलसीदास राशि ने की अ तो प्रसन्न हो गए इसलिए वंदना नहीं है वो वंदना इसलिए है कि लोग जो है ये है अपने इस मनुष्य स्वभाव को छोड़ें इसलिए इसी बात पर आ जाते हैं कि संसार भले ही भरा भरा चाहे जैसा रहे उसमें तो सब बातें संसार में हैं लेकिन संतों का काम यह है कि इसमें से जो अच्छाइयाँ उनको ग्रहण कर लें उनको धारण करें जितनी बुराइयाँ हैं उनको त्याग दें इसके लिए उदाहरण दे दिया हंस का जैसे हंस है उसके सामने पानी और दूध दोनों मिला हुआ है ऐसे ही समतों के सामने ये संसार जो है वह हो, हो। जिंदाद की तरह से गुण दोष की तरह से आगे मिला हुआ है जैसे हंस उसमें से दूध दूध पी ले जल को छोड़ ले ऐसे इसमें से जो अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ उनको ग्रहण कर लो जो भराइया उनको त्याग दो बार भीतर आगे पीछे सर्वत्र परमात्मा भी विद्यमान है और परमात्मा की माया उसके विपरीत लक्षण वाली माया भी विद्यमान है अब चाहे माया में नित्य हो जाओ तो चाहे माया कुछ होकर हो, हो जामे अच्छाई दिखाई दे जिसमें भलाई दिखाई दे उसको देखो जिसको तो परमात्म तत्व की अच्छाइयाँ दिखाएंगी नहीं तो वो समझेगा कि ये नाम लोक आत्मक जगत यही सब कुछ है इसी के विषय जो यही सुखदाई है व्यक्ति उसी में लिप्त रहेगा बुराइयों में दुर्गणों में उसका पड़ जाना स्वाभाविक है जो माया के जाल में फंसा तो माया की सब बुराइयां भी आ जाती हैं इसलिए माया से छूट करके परमात्मा हाँ में रहे परमात्मा भी सर्वत्र भी देने सूक्ष्म रूप से सर्वत्र भी देवान उस परमात्मा की शरण में रहे तो उसके सारे गुण ही गुण हैं परमात्मा समस्त गुणों का निधान है समस्त गुण सदगुण जितने भी हैं वही परमात्मा स्वरूप है <Además noise> <Nous Advanced> <problema> जो आनंद है वही परमात्मा स्वरूप है जो चेतना है वही परमात्मा स्वरूप है जितने भी सत्यादि जितने भी गुण है माधुर्य प्रेम क्षमा दया उदारता सहनशीलता इत्यादि शांति इत्यादि जितने भी सदगुण है ये सद्गुण इसी परमात्मा के नाम में सदगुण है सभी सदुगुणों को तो सबको मिलाकर इकट्ठा कर दो परमात्मा हो गया कोई कहता है कि परमात्मा क्या है कि परमात्मा जो आनंद है आनंद का स्वरूप परमात्मा है कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि परमात्मा क्या है कि सत्य ही परमात्मा है अब ये सत्य क्या है आनंद क्या है दया क्षमा अभी क्या है अब ये सब देखो इनको तो देखो कोई कहे शांति ही परमात्मा है जहाँ शांति है वहीं परमात्मा है और शांति ही का नाम परमात्मा है शांत स्वरूप परमात्मा तो इसलिए ये सब जितने भी सदगुण सदलक्षण है वो परमात्मा स्वरूप है ब्रह्मस्वरूप स्वरूप। और जितनी बुराइयाँ है वो मायाजाल है क्योंकि परमात्मा से विपरीत लक्षण वाला जगत है नाम रूपात्मक माया में जगत वो सब ब्राइया बुराइयाँ उसमें अगर किसी को बुराइयां दिखाई देती हैं कि मैंने उसका जगत की तरफ ध्यान चला गया अगर कहीं आसपास व्यक्ति को अच्छाइयां दिखाई देती है इस बार परमात्मा की तरफ उसका ध्यान चला गया प्राय व्यक्ति की बुद्धि सतही होती है ऊपरी ऊपरी लेवल पर काम करती है गहराई में नहीं जाती ऊपरी लेवल पे देखती है तो दाम रूपात्मक जगत ही दिखाई देता है, जगत की फिर बुराइयां दिखाई देती है जगत में जितने दोस्त दुर्गों बुराइयां जो है उसी तरफ दृष्टि अटक जाती है अगर दृष्टि गंभीर हुई गहरे में गए तो वहां पर जगत के दोष दुर्गुण एक भी नहीं मां तो परमात्मा के गुण दुन ही यही साथ है इनका सबका कर विवेचन करके दिखाता रहता है गोस्वामी जी भी वही कार्य कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि देखो कि विवेक दे दे जब दे विधाता जब विधाता ऐसा विवेक दे तब तक दोष गुण ही मनवाता तब जो मन जो हो <coughs> दोषो को छोड़कर के गुणों में अनुरक्त हो प्रातामा ने उसमें अनुरक्त उसको प्रियता लगने लगे गुणों में प्रियता लगने लगे लेकिन बिना विवेक के ये बात समझ में नहीं आती विवेक के माने यही कि क्या भलाई भलाई में क्या है बुराई बुराई में क्या बुराई है परमात्मा का परमात्मा किस बात में है माया का मायत्व किस बात में है ये सब विवेक से ही आ गुण कहां से आ रहे हैं दुर्गुण कहाँ से आ रहे हैं दोनों के रूप क्या है दोनों की सत्ताएं किस प्रकार की है ये कैसे मिले जुले हैं ये सब अब जैसे जगत में कहते हैं जगत में क्या है अस्तित्व भात नाम रूप ये सब मिले जुले हैं अब तो मिले जुले के माने क्या <खेँगे> वो वो मिले जुले के माने परमात्मा और माया दोनों मिल मिल करके निश्चय थोड़ी बन गई बस यही है कि से जो है वो नाम रूप जगत दिखाई देता है अस्थि भात परमात्मा का रूप उसमें परिचन्न हो गया है? उसके कारण से माया और जगत स्वयं सत्य लगने लगे स्वयं समुदाय लगने लगे लेकिन ऐसा तो नहीं है यह भ्रांति उत्पन्न हो गई है इसलिए सत्य बात तो यह है कि परमात्मा का जो लक्षण है वो तो गुण में हमको, तो जब जिस जैसे व्यक्ति को ये विवेक उत्पन्न हो कि जगत में की रचना कैसी है माया ब्रह्म जीव जगत दिशा सब समझ में आवेगी जगत की रचना कैसी है तो विवेक आ गया विवेक आ गया तो उसे गुण भी समझ में आ गए गुण क्या है गुणों का आश्रय क्या है और दोष क्या है दुर्गुण क्या है दोषों में क्या खराबी है हानि क्या है गुणों में अच्छाई क्या है उसे लाभ क्या है ये सब समझ में आ जाए साथ साथ तो व्यक्ति फिर अपने उसी प्रकार से व्यवहार करे जीवन में भी सावधान रहे उसी प्रकार से करे अब ये तो व्यवहार काल में बहुत सर्वत्र यही देखा जाता है कि लोग बात समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा यही अच्छा है गुस्सा करो झगड़ा करो यही अच्छा है सहन न करो किसी की बात को यही अच्छा है अब ये सब इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति में अगर है तो क्यों है अविवेक के कारण उसे पता नहीं कि दुर्गुण है अगर मालूम हो कि ये दुर्गुण है तो व्यक्ति उसमें क्यों पड़ेगा कोई कहे हमें तो ये तो मालूम है कि दुर्गुण है तो फिर तो उसमें जो है उसका आग्रह करते फिर तो उसी के पीछे तो अब ये इसके माने ये है कि कहने कहने के लिए मालूम है लेकिन अपने चित्त भीतर से गहरे चित्त में ये बात अटी नहीं भीतर से भाई नहीं बात एक तो ऊपर ही मन पर कभी कभी ऐसा भी व्यवहार भी होता है कि जब बहस करो तर्क वितरक करो तो दूसरी की बात को मान लेते हैं कि चलो हां ऐसे ही ठीक है लेकिन क्या इसके माने ये हो गया कि अपने अंतर चित्त में ये बात बैठ गई कि हां यही ठीक है नहीं हुई चित्त में अपने वही पकड़े हुए बात ठीक है जो वही है जो हम समझते हैं किसी की बात मान ली हमने तो क्या उसको खुश करने के लिए मान ली चलो तुम्हारी बात मान ली तो तुम खुश रहो बाद में क्या आपने भीतर? अपने भीतर अपनी जो बात परानी बात वही समय बैठे गए तो इस तरह से जो है ये है इसके मायने ये कि व्यक्ति का विवेक अभी उत्पन्न नहीं होगा तो ये तो कहते हैं जब विधाता विवेक दे मैंने तुलसीदास तो हमारे बस की बात नहीं हम विवेक किसी, किसी को उत्पन्न कर देंगे किसी के अंदर में विवेक उत्पन्न होगा विधाता विवेक उत्पन्न करेगा तभी बुद्धि बदलेगी और उसको जहां गुण है तहां गुण दिखाई देंगे जहां दोष है तहां दोष दिखाई देगी और गुणों में उसे प्रियता लगेगी और दुर्गुणों में उसे अप्रियता हो जाएगी दुर्गुणों की तरफ उसका चित्र नहीं जाएगा लाल स्वभाव कर्म बरिया भले ऊपर भलाई अब व्यवहार दिखाते हैं देखो भले बुरे जो लोग हैं उनका व्यवहार काल में क्या क्या घटनाएं घटती है, है। मैंने जैसे अभी बता रहे हैं तो उसमें कुछ बातें ऊपरी ऊपरी होती है कोई भीतरी बातें भी होती है तो उन सब बातों को व्यवहार काल में कैसे कैसे व्यक्ति व्यवहार करते हैं कैसे कैसे उनकी संतों और संतों का व्यवहार किस प्रकार का होता है क्या परिणाम उसका होता है तो वो सब उदाहरण दे, दे समझाते हैं ये थोड़ा सा विस्तार मैंने उसको सरल करने के लिए उदाहरण दे कर के सब बातों को समझा रहे हैं कहते काल स्वभाव करम परी भले प्रकृति वस् चुका भलाई भले मैने भले लोग मैंने संत लोग साधु लोग जो है वो भी चुके भलाई वो अपनी साधुता में चुक जाते हैं मैंने गलती हो जाती हैं उनसे साधुता उनकी नहीं रह पाती <coughs> उनकी सज्जनता उनके गुण जो <coughs> उन्हें है वो हो उनमें बिगड़ जाता है चुप जाना है मैं गलती कर जाना कहीं <coughs> की गलती कर जाते हैं साधु लोग भी क्यों कर जाते हैं कहते हैं काल के कारण स्वभाव के कारण कर्म के कारण प्रकृति के कारण ये कारण बताते हैं इन कारणों से हो जाता लेकिन ऐसा नहीं कि संत स्वभाव का व्यक्ति है अगर उससे कहीं एक बार गलती हो गई तो हो गया स्वदा के लिए हो गई उसके बाद में लग गया उसके झंडा से कू ये तो असंत है क्योंकि एक बार उससे गलती हो गई अब उसी बात को पकड़े लोग अरे हमने देख लिया देख लिया देख लिया ये तो बिल्कुल असंत है बिल्कुल असंत अब एक शांत स्वभाव का व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता है? साल छह महीने में कभी एक बार उसको क्रोध आ गया अरे सबको हमने बड़े बड़े क्रोध आ अब क्रोध, जाते एक वो शाम तक पचास बार क्रोध करता और एक साल व्यक्ति एक बार क्रोध हुआ क्रोध हुआ मान लो उसको एक बार लोमस ऋषि की तरह क्रोध आ गया तो इसके मैंने ये थोड़े शुद्ध हो गया तो लोमस ऋषि क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे शुद्ध हो गए भाई अब चलो भाई भगवान की प्रेरणा के कारण से जैसे कि कालकृष्ण ने अपने मन में समझा कि ये तो भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए मन में कर दिया, दिया। तो है ऐसे ब्रह्म को ऐसे परमात्मा भाव में स्थित रहने वाले व्यक्ति को क्रोध से क्या मतलब लेकिन फिर भी उसको क्रोध आ गया तो ने समझ लिया कि भाई हमारी भलाई के लिए हमारी परीक्षा के लिए होगा लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति कहे तो देख ले दूसरे से कहा कि हम तो यही ढूंढते फिर रहे थे कब पता चलेगा कि लोम श्री को क्रोध आता है और कब हम ये कह दें कि लोमस ऋषि भी जैसे कि और संसार के सब विषयी व्यक्ति हैं वैसे ही कहा लोमस ऋषि भी विषयी व्यक्ति हैं इनको भी वैसे ही क्रोध आता है यह नहीं <क्षण> इसलिए कौन बात कहां की है किस प्रकार की है वो समझनी पड़ती है देखो संत स्वभाव का जो है व्यक्ति साधु स्वभाव का है वो भी काल के बस हो करके उसमें अनेक रूप की बात तो उदाहरणी बात को नहीं कोई भी और भी अनेक प्रकार के दोष हैं जिसे बताए कि दूसरे दूसरे को अन्न पहुंचाने वाली बात हो सकती है या निंदा की बात हो सकती है या कर की बात हो सकती है या और किसी प्रकार का कोई दोष व्यक्ति में आ जाए किसी साधु पुरुष में भी दिखाई पड़ जाए तो किसी काल के कारण ही हो सकता है काल को मन किसी समय जिसे इसकी परिस्थिति के बस से हो सकता है या स्वभाव के कारण भी हो सकता है स्वभाव के माना यह कि व्यक्ति के अंदर जो है वो संत उसने सारे दुर्गन छोड़ दिए लेकिन करना भी छोड़ दिया लेकिन क्रोध की भी जो है भी बिल्कुल मरा नहीं थोड़ा बहुत विद्धिमान रहा तो अंकुर क्रोध आ गया तो वहां स्वभाविक काम कर कहा स्वभाव भी बड़ा गहराई तक विद्द्यमान रहता स्वभाव ऊपर से तो हो गया के बाद शांत स्वभाव का नहीं, पहले क्रोधी था बाद में सामने स्वभाव हो गया लेकिन क्रोध की वृत्ति जड़ से चली गई कि नहीं चली गई ये कैसे आब भी क्रोध उत्पन्न स्थिति हो तब तो जब वहां क्रोध का विजय नहीं रहेगा आ समय कहां से हो लेकिन अगर भी रहेगी आगे तो फिर वो उस समय प्रकट हो सकता तो इस समय ये इस तरह से देखते हैं कि लोग प्रयास करते रहते हैं दुर्गुणों को दूर करने के लिए लेकिन वो दुर्गुण कभी न थोड़े बहुत बीच में छिपे रहते हैं तो समय समय पर आकर के कभी कभी वो प्रकट भी होते रहते हैं जब तो बिल्कुल दूर हो गए और नात भाव में स्थित हो, हो गई धर्म निष्ठा दुर हो गई बिल्कुल दुर्गुण दूर हो गए तब फिर चाहे अनुकूल स्थित हो चाहे प्रतिकूल स्थित हो चाहे कोई भी हो। कहीं उत्पन्न नहीं होगा है नहीं तो उत्पन्न कहां से आएंगे प्रकट कहां से हो ऐसे कर्म बया कर्म की वृद्धा से माने ये एक प्रकार का सब मिला करके कर्म है स्वभाव है माने जब व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे उसका स्वभाव बनता है जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वो समयानुसार ये, ये तीनों वैसे एक साथ जोड़ लो तो इस प्रकार से एक दूसरे का संबंध भी इस प्रकार से और तीनों को मिला करके व्यक्ति को प्रकृति कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है वैसी ही प्रकृति उसकी दिखाई भी देती है तो कहते हैं साधु स्वभाव संत स्वभाव तो भी व्यक्ति तो भी वो कभी कभी जो है वो हो, अपनी साधुता से उससे जो है वो उसमें कमी आ जाती है कभी चूक हो जाती गलती हो जाती है उसे और सुसुधारे हरिजन जी मिले ही अब देखो अब ये बात एक नहीं जोड़ेगी हरिजन शब्द किन लोगों के लिए कहा ये साधुओं से भी श्रेष्ठ है देखो एक तो असाधु दूसरे साधु और साधुओं से भी महान कौन है ये हरिजन है ये हरिजन कौन है ये ये भगवान के भक्त हैं परम भक्त जो परमात्मा भाव स्थित हो गए और बिल्कुल जिनमें की दो साधु को बिल्कुल रही नहीं गए सभी सभी सब सबी सबी हो गए हैं ऐसे संत ऐसे संत महान संत जो भगवान के भक्त भी हैं तो वे भक्त लोग जानते हैं कि हमारा भी एक समय रहा था जब हम दुर्गुण थे एक समय वह आया जब हमने अपने दोस्तों को दुर्गुणों को छोड़ तो दिया लेकिन फिर भी वो जोर मारते रहे बिल्कुल उससे छुटकारा नहीं हो पाया कुछ ना कुछ बने ही रहे तो ऐसा हुआ करता है वो समझता है इसलिए वो थोड़ा उदार भाव रखता है वो समझता है कि देखो अगर एक कोई संत स्वभाव का व्यक्ति है कभी उसे एक बार गलती हो भी गई तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए वह आगे चल करके धीरे धीरे करके और सुधार कर लेगा तो फिर उसको ये भी नहीं रह जाएगी गलती जैसे अभी हो जाती आगे नहीं होगी तो ये भक्त भगवान का जो है ऐसा उदार होता है उसको उसकी गलती को बहाता नहीं है उसका प्रचार प्रसार नहीं करता है उसको छिपाता है और उसको सुधार लेता है और सुधारने को उदाहरण हम बता रहे हैं अब देखो मन लोग क्रोध लो आ गया लेकिन काकभूषण में से सुधार लिया क्या सुधार लिया लोमस ऋषि को कहा क्रोध सकता है वो तो क्रोध भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए के मन में करने कर दिया और हमारी परीक्षा लेना चाहते अब देखो ये ये क्या हुआ कालभूष के मन में भगवान की भक्ति थी उस भक्ति के कारण से उन्होंने लोमस ऋषि के क्रोध को भी सुधार लिया ये तरीके होते हैं व्यवहार के जीवन तो मैं साथ में एक सीधी सीधी सी बात लटमार बात नहीं करके मैंने गंभीर बातों को सूक्ष्म बातों की तहराई को जाता है कि देखो कहा किस किस प्रकार का व्यवहार कहा किस प्रकार से किया जाता है और वही एक व्यक्ति साधु स्वभाव का व्यक्ति जो हो उसे एक बार गलती हो जाए तो दुर्जन लोग क्या करेंगे भगवान का भक्त नहीं है एक असाधु है ये दुर्जन है है वो क्या करेगा वो छिद्रान्वेषण करता है दुष्ट लोगों का स्वभाव क्या है छिद्रानवेशी माने अनुभूति ढूंढा ही रहा, रहा था कभी इस संत में कोई दुर्ग दिखाई दे हमें तो हम उसका प्रचार करें दुष्ट का कर स्वभाव छल का लक्षण इस प्रकार तो इसमें अब किसी किसी व्यक्ति से गलती होती है तो उसे सुधारना चाहिए कि उसका लेकर के उसको और बिगाड़ने के लिए कोशिश करना चाहिए तो ये विचार प्रस्तुत करते हैं कहते हैं कि देखो इस समय सोच सुधार हरिजन जिमिले ही वो क्या करते हैं दल दुख दोष बिमल जस गयी वो कहते हैं उसके दोषों को दुख को दूर करके बिमल यश देते हैं मन भक्त लोग ऐसे सज्जन लोगों से जिनसे गलतियां हो गई तो उनके दोषों को छिपाएंगे दूर करेंगे मैंने जरूरत होगी तो उसके दोषों को दूर करने के लिए उसकी सहायता भी कर देंगे समझा भी देंगे या कुछ और कर देंगे कुछ कथा सुना देंगे कुछ उसको शांत करने के लिए कुछ और उपाय कर देंगे दोष दूर करने के उपाय करके उसको सबा करके और फिर ऐसा नहीं करेंगे उसको दोषों का वर्णन करते रहे बल्कि विमल जस दे उसको ये सही देंगे अब ये देखो सही तरीका जीवन का जो है ये है ये ध्यान देने की बात है प्रैक्टिकल बात जिसे कहना है कैसे सिद्धांत की बात बहुत हो गई प्रैक्टिकल बात बताओ तो प्रैक्टिकल बात यह अब देखो ये तो होगी संतों की बात अब कहते हैं दूसरी ओर जैसे कि संत स्वभाव के व्यक्ति हैं साधु लोग हैं उनसे गलती हो जाती कभी कभी ऐसे ही जो खल लोग हैं असाधु लोग हैं उनसे भी जो तो गलती हो जाती कभी कभी उनसे गलती होगी हो तो क्या होगी कहते हैं खल उ करें भल पाए सुसंग ऐसे खल लोग दुष्ट लोगों को सफन मिल गया तो सज्जनों के बीच में पा करके क्या करेंगे वहां पहुंच करके शांत स्वभाव बन गए सज्जन बन गए उदार बन गए प्रिय बन गए इस प्रकार के उनका खलता उनकी छूट गई दुष्टता उनकी छूट गई जरा देर उनके बीच में जाकर ऐसा भी हो जाता है ये गलती है वैसे तो उन्होंने कहा कि ए, ए, भले भलाई लहे निचाई नीच इस प्रकार का कि गरल सुधाई अमरता <laughs> अमीर सराई अमरता गरल सराई नीच अभी देखो इस प्रकार इनकी सराहना खल्की की सराहना तो इस बात में है कि संतों के बीच में अपना खलत न छोड़े डे रहे हार दुष्ट ही बने रहे हैं तभी उनकी महिमा है लेकिन बेचारे कभी कभी गलती हो जाती जा है तो बीच में जाकर के उनकी उनकी दुष्टता छूट जाती है छुट गई दुष्टता तो कहते हैं इसके मैं तुलसीदा की कहती है जब यहां पर क्या ये कहते हैं मिटाई न मन में स्वभाव का लेकिन उनको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब उनकी दुष्टता चली गई है असाधु हो गए उनके भीतर तो वही असाधुता बनी हुई है दुर्गो दोष के बीच तो उनके अंदर विद्यमान नहीं है वो जहाँ सत्संग से बाहर हटेंगे दूर हटेंगे तो फिर उनका वही नंगनाथ शुरू हो जाए फिर उनके दोस्त दुर्गो उनके दुष्कर्म उनके घर शुरू हो जाएंगे तो इस प्रकार से कहते हैं कि यह जरूर हो की दशा इस प्रकार की होती सर गलती है, है अब देखो एक और प्रकार से विचार करते हैं देखो कई प्रकार से विचार करने ये साधु साधु का है तो यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से वर्णन कर दिया आगे जल करके साधु साधु के लक्षण फिर कहे गए हैं लेकिन जितना प्रैक्टिकल यहाँ कह दिया गया है समझा दिया गया विस्तार से तो उतना अन्यत्र उतना नहीं है यहां फिर भी कहते हैं कि लक्ष्य जग बे देश प्रताप पूजयू अब देखो कहते हैं कि ये खन लोग दुष्ट लोग जो है वह वे कभी कभी बड़ा ऊपर से आडंबर बनाते हैं काखंड करते हैं ऊपर एक सुंदर वेश धारण कर लेते हैं जैसे रावण ने कर लिया रावण सीता का हरण चोरी करने आया लेकिन वेश धारण कर लिया सन्यासी का महात्मा सन्यासी गंडी स्वामी बनकर जटाजूप धारण किए वो तो ऐसे करके आया जिसके ऊपर सब दुनिया विश्वास कर लेती है सब उसका आदर सत्कार करते हैं धारण करके आया कालीनेम का आगे नाम देते हैं कि देखो कालीनेम जी में रावण राहु जिसे कालीनेम काल जिसने हनुमान के रास्ता रोकने के लिए कोशिश की थी हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब रावण का मित्र जो कालनेम था उसको रावण ने भेजा ताकि जाए उनका रास्ता रोक हनुमान लाषद में लाने पाऊंगे रास्ते में वो भी उसने क्या क्या एक आश्रम बनाया और जाताजूत बनाकर के ढाई बना करके महात्मा संत बना बनकर के बैठ गया हनुमान जी से कहने लगा कि हम तुमको दीक्षा देंगे तो बहुत अच्छे शिष्य दिखाई देते हैं भगवान दिखाई देते हैं तुम तो जो है वह इस प्रकार से संन्यास की दीक्षा लेने योग्य तुम लग रहे हो बहुत भले व्यक्ति अब वो स्वयं के निशाचर और बना हुआ जो है साधु संन्यासी बना हुआ बैठा हुआ तो ऐसे कहते हैं ये लक्ष्य सुवेश जग बंचक जगव संसार ठगना वंचना संसार को ठगने वाले ये ये असाध लोग खल लोग दुष्ट लोग अपना सुंदर बना लिया तो लेकिन प्रताप पूजिए तो वेश प्रताप के कारण उनकी पूजा हो जाती है उनको पूछते हैं लोग बहुत भरा आदमी है बहुत अच्छा सज तो वेश ही देखकर के समझ जाते हैं लोग बहुत व्यवहार जब तक व्यक्ति को कोई जान नहीं जानता है तब तक उसके वेश से उसकी पूजा की जाती है आदर सम्मान होता है उसका जैसे कोई कचहरी में नया नया जाए व्यक्तित्व से मालूम है कि जो काला कोट पहने हुए होते हैं वो वकील लोग होते हैं तो कचहरी में ही काला तो हो, हो।, हो कालाकोट का सर्दी पहन करके आ गया हो लेकिन वो वकील चलाएगा उस समय हाथ जोड़े नमस्कार क्योंकि वो जानता सुना था कि कालाकोट पहने होते वही वकील होते अभी से आज 50 वर्ष पहले की तो बात क्या 30-40 वर्ष तक पहले भी जहां कहीं खादी के कपड़े पहने दिखाई दे नमस्कार नेताजी बड़ा आता सम्मान व्यक्ति का खादी के कपड़े पहने क्यों अब वो चाहे नेता हो चाहे खादी के कपड़े तो कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि जितने चोर बदमाश थे जितने पाखंडी थे सबने खादी के कपड़े पहने सुनकर छतरी का है खादी के कपड़े पहनो और बस समाज के ऊपर अपना घर लगा सब लोग सम्मान करेंगे सब करें। बस उसके बाद वो बेस ही खत्म हो गया लोगों ने खादी वादी जो उसका आदर वादा सच छोड़ दिया अच्छा खादी करो चाहे न पहनो कोई सम्मान सम्मान नहीं खत्म हो इसके कहते हैं कि देखो वेश प्रताप के कारण से वेश धारण करने के कारण से ये सम्मान होता है लेकिन सम्मान तक होता है जब तक व्यक्ति को जानते नहीं फिर उघरे यंत न हो निभा उसके बाद ये आ गई उघरे कि मैंने बात खुलने पर बात खुलने में मानो हो देश बनाया और वह जब बाद में सीता कायम कर लिया तो मारा गया कानून की बात आई कि कानून जब तक हनुमान जी को जब पता लगा मछली के द्वारा तो कानून को तो जो हनुमान जी ने मार दिया अब देखो दूसरी तरह देता हैं एक तो ये है कि व्यक्ति सुभाष से तो दुष्ट है और इधर से आवरण धारण किए हुए संत का उसकी कथा हुई एक व्यक्ति सुभाष से संत तो है और ऊपर से सुदेश बनाए हुए रातमिक बातें क्या है सुंदर देश सुंदर से खराब देश बनाया जाए उसके बात क्या अब देखो एक जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक तरह की शेष लॉ ली एक तरह की इंक्लूसिव लॉ ली दो तरह के तो लिए इंक्लूसिव रह लेकिन वैल्यू क्या है कुछ नहीं करता कुछ नहीं उसकी लेकिन चांदी चालीस रुपया चालीस अब चाहे जो चाहे सरकार रहे चली जाए आजकल जो है दिन हो गए अब भी जो है वो पंचम जाएगा रुपया अब भी जो है वो तो हो सौ रुपये जुटता क्या? एक रुपया क्यों सौ रुपये जुटता है क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टील सौ रुपये जल्दी वाला जो लोग हल्के भल्के दाम सबते बढ़ते सौ रुपये तक जुटा अस्सी रुपये नहीं मिलो रुपये में लो छह रुपये इस प्रकार का भाव अपना उसका भाव जानकर बढ़कर के हो गया तो सबको इस प्रकार का हो गया तो इसी प्रकार के व्यक्तियों की और इंट्रेस वैल्यू होती है जैसे कोई एक व्यक्ति जो है बना दिया गया राष्ट्रपति बना दिया गया प्रधानमंत्री बना दिया गया या कहीं किसी ऑफिस का कोई रजिस्ट्रिक ऑफिसर बना दिया गया <laughs> अब ठीक है कुछ न कुछ जो है पढ़ा लिखा है तो जब तक उस स्तर के ऊपर है तब तो तक सुनाने का होता है घर व्यक्ति नमस्कार नमस्कार किसी दुकान पर पहुँच जाएगा तो सब आदर्शकार होगा राहपुर जो जान चाहूंगा सब उसका करेंगे नमस्कार करेंगे लेकिन जहाँ रिटायरमेंट हुआ तो मालूम हो गया की ये इनकम टैक्स कमीशन साहब आज रिटायर हो गए तो दूसरे दिन सड़क पर घूमने लिखे उनकी तरफ कोई हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की जरूरत नहीं उनकी तरफ देखा भी नहीं तो नमस्कार कर तो तो तो तो इस बात को नहीं ध्यान देते तो तो बड़ा प्रशोषण होता मान मानसिक विकार खंड होता हर एक साथ हमारे तक कोई पूछे नहीं है कोई नमस्कार रहना बेकार तो है सब जगह उनका बड़ा आदर सत्कार आई एस एस अफसर रहे तब भी उनका और लोगों के बीच में आदर सत्कार रहा और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में भी, अच्छा भी, भी समाज पहले से ज्यादा मुताबत करता है क्योंकि उनके अपने जुड़े हैं अपनी इंटर्नशिप वैल्यू कभी सदा को ईमानदारी से काम किया परिश्रम से भी काम किया बड़े अपने इस प्रकार को आयु साधु शरणों से बड़े सम्मानी और छोड़ दिया तभी समाज में आदर का स्थान है इस प्रकार के दोस्तों में इंट्रेस वैल्यू होती उनकी बात कहती है तीन प्रवेश साधु सम्मान है साधु लोग जन वो हो जिनके वो हो साधु स्वभाव की तीन प्रवेश मानो उन्होंने बनाया ही है कि मैंने नहीं छाट पाटता है वैसे जो कोई धनी मानी व्यक्ति बात प्राप्त रहता है बड़े पार बार बगले बगले सब बहुत सजाये हुए हैं तो वो सब नहीं को सकते तो लगाया रहता है अपने बनाया रहता है कभी तो जी जब जामन का हनुमान ही तो कहते इंद्र उदाहरण कौन है तो का हनुमान इन्हीं के दौरान हनुमान ने कैसा देश बनाया कहा भगवान शंकर जी और कहाष बनाया गया पर तो बामन तो का है? है? देश बनाकर बना करके भगवान शंकर जी कहे उनके पूजा इसी प्रकार के कौन से जानवान जी ध्यान के करने से क्या होता है तो इसलिए कहते हैं कि गुण कर हनुमान हानि सुसंग सुसंगत लाहू हानी प्रसंग अब इनके साथ में देखो विस्तार नहीं किया नहीं तो और असाधु की बात ये भी है जब तक साथ व्यक्ति सुरेश बनाए हुए हैं तो सुदेश के कारण लोग बात देख देख करके जो आकर्षित होते हैं वो आकर्षित नहीं होंगे उससे नहीं जान पा पाएंगे उसको तब तक तो मनी उसकी इपेक्षा करते रहू लेकिन जहाँ जान पाए करें ये तो भाव गुरुमान व्यक्ति हो भाषा भी स्वभाव का व्यक्ति और कहा उसके देश को जाते हैं भूल और फिर साधा के कारण से उत्तर व्यक्ति उन्हीं झूलने लगते हैं उनके कार्यक्रम उनका चक्कर काटने लगते हैं तमाम लोग उनके साथ जैसे भगवान राम भगवान राम ने अपना देश बनाया वनवासी का चित्र जाकर के बात करने लगे जैसे और लोग तमाम वनवासी लोग रह रहे थे कैसे मुझे वनवासी होकर रहने लगे धीरे धीरे करके लोगों को पता चला कि अगर साल को तो साधारण बनवासी नहीं है ये तो भगवान कभी तो जितने संत महात्मा किसी तपस्या कर रहे थे तो उसने तो करते हम लोग अब क्या कहे आज बात की बात सुन रही बात खुल गया पता चल जाए तो भगवान तो फिर उनको भगवान को स्थान छोड़ना पड़ा बंद छोड़ करके आगे चलो किस बंद करो नहीं किसी ने छोड़ करके जाना पड़ा <kvasdhani> ऐसे करके कभी कभी साधु महात्माओं का बात ऐसे होते कभी कहीं कि साधु संत घो कि वो लोग बनाएगी जब तक छुटे गए तब तक छुटे गए जानकर वाले बहासुद्ध महात्मा है बहुत जानी है महासुद्ध है तो जंगे कितने लोग बात कर लगते घूमने और अगर ऐसा स्वतंत्र तो आत्मा हो कि तो जो लोगों के सबका हाथ धर दे और उसके रोग दूर हो जाए और उसके जो है सारी समस्याएं दूर हो जाए तो समय लो लोग कितने लोग डरेंगे सर सब दिन अस्थियों की तरफ छप्पा जैसे तरह तक धूपी कैसे लोग बात करने लगे तो क्या करना पड़ता है सत्संग बाबा आते तो कालो के दूसर बंद रहना पड़ता है तो सड़क निकल नहीं सकते अपने आश्रम में भी बात नहीं कर सकते बता नहीं सकता तो कर उनको अगर छोड़ देगा सर सबकी व्यक्ति बची उनके पास संग से संगति लाहू हम कहते हैं देखो में पढ़ने से मृत्यु की हानि होती है और संगत असंग और अस् से लाभ अब इस बात को कराते हैं कुसंग छोड़ देना चाहिए सत्संगी करना चाहिए केवल कि कुसंग तो तो तो में हानि हो सत्संग में लाभ हो क्योंकि उनका भी छोड़ देता लोगों ये भी बात बतानी पड़ती तब वैसे अनेथा लोग समझते हो कि कुसंग बहुत अच्छा क्यों बहुत अच्छा दस काम बंद कर सत्संग का छावी है जी तो सफलता मिली अगर किसी प्रसंग को किसी चालाक आदमी को वाले आदमी का साथ करोगे तो दस बना देगा तुम्हारा तो ये कहोगे तो की तो तो तो तो तो भाई परिश्रम करो और मेहनत करो तो और अपने रोटी कमाओ और अपने खाओ और ईमानदारी चढ़ाओ फायदा कर सकते लेकिन तुलसी आज कहते हैं ये बुद्धि जरूर सही बुद्धि है जो साधु पुरुष के साथ रहे फायदा को न देखे गए चोरे के साथ रह जो तुमको फायदा हो सकता है साधु बुद्धि समर्थ कर हम कुसंग सुसंगत लाहू लोटो देखो जदमी कहा गया लोक में संतुलश लोग जो है जानी लोग वो भी कहते हैं ऐसा तो लोग इस बात को जानते हैं कि तो सत्संग करना चाहिए वही सही बात है अब दिखाते हैं कि देखो हानि क्या आप में क्या क्या हानि हो और सत्संग में क्या क्या लाभ है उनको प्रतिप्रमा से देकर के बहुत से उदाहरण दिखाते हैं क्या तो जो गंगन चढ़ई रग पवन प्रसंगा लगन चढ़ई रज जैसे धूल है तो धूल की दो गतियां हैं धूल अगर हवा का साथ करे तो क्या हो हवा के साथ होकर भी तरफ जाए और वही धूल अगर पानी का साथ करे तो क्या हो पानी की गति किधर को है इनके तरफ तो धूल के दो साथ हवा का साथ जब उन चलो पलन प्रसंगा हवा का साथ किया तो उसकी ऊंचाई तक पड़ी वो आत्मान पर पहुंच गई और नीचे जल संघा और तो जल के साथ उसने साथ किया तो जल, तो जल नीचे जाना है तो उसके साथ परिणाम जल और कुछ बन गई वही धूल टीचल बन गई तो जैसे धूल प्रसन्न के अनुसार बुराई भी बनती बुराई की ऐसी ये स्थिति है साधु असाधु सबन सुख सारी दूसरा गाय सुख सारी साते हैं टोता महिला साधु लोग भी पालते हैं असाधु लोग भी पालते हैं तो उनके कारण सच्चा होता कि है कि सुन राम गिधनिगारी तो अगर किसी शादी सब्जन किसी भक्ति के घर में टोता पैना पाला गया तो वहां पर भी उत्तर पड़ेंगे वो लोग जिंदा राम राम जपने वाले तो टोता राम राम राम जटेगा मैना भी राम राम बोलेगा ये सब उनको साधगर के लोगों की बातें होगी और अगर कभी जिनके घर में जिंदा आपस में गालू नहीं दी जाती है घर जिनने आपस में जितनी बात करते हैं जाली दे देकर ला तो उनको सुन करके उनको टोता मैं कम कर आएगा क्या कुछ सुन लो जिन जमदारी वो दिन गिन करके देंगे इस प्रकार का का उसके दरवाजे पर कोई, अभी मालूम हो ताकि अब प्राचीन कथा इसलिए प्रसिन्द जब शंकराचार्य जी महेश नगरी में पहुंचे ढूंढते हुए मंडन मिश्र को तो उनसे पता पूछा स मंडन मिश्र का घर कौन है? तो वहाँ के तो लोगों ने जहाँ पानी भर रहे थे तो गाँव परिवार गा। जो है उन लोगों ने बता दिया कि मंडन मिश्र के घर के पूछने की कौन बात जिस घर के सामने तोते हो और वेट मंत्रों का पाठ कर रहे कुछ नहीं था तो घर कैसा है उस घर में कैसे लोग साधु संत है भले लोग हैं बुरे लोग हैं कैसे अपने आप पता उसको और थोड़ा सा लगा लो उसको आगे कि तो ये भी कर लो जब छोटे महीने भी घर के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है तो घर के जो बच्चे होंगे पाँच सात साल के दस साल के उन बच्चों के ऊपर माँ बाप के जवाब धुझरा करते होंगे तो उनका समय बनो जैसे माँ गलियां देते होंगे तो बच्चे घर से नहीं हो तो बाहर साल को चले होंगे गलियां दे रहे होंगे तो कहाना मारना और गाड़ियां घर के सार्वज स्वभावे शांत स्वभाव कोंगे पीड़ा के साथ व्यवहार करने वाले होंगे जबकि बच्चे भी देखे हमें शिक्षा दिखाई देंगे जो दिद्ञा। साधु साद। और साधारी प्रभाव साफ सुबह धुम कु कार्य हो धुम का उदाहरण देते हैं धुआ धुआं मन जैसे नकली जमी कर धुआं कालम होता धुआं के पात् भाप भी हो भाप और धुईं तो उन्होंने वेपी करके मान लिया भाप भी धुई जैसे होती है अच्छा मंडल रही धुआं जो गए तो धुआं कुसंगी ये धुआं कुसंग से कालू धुआ अन्य के संयोग से धुआं बन गया जो है चालू हो गया मैंने काला पड़ेगा जब धुआं अगर वहाँ है तो सब काला पड़ेगा लेकिन कुछ दुकान से दुकाने का मिल जाती लेकिन वही चालीस है धुआं अगर उसको पार करके इकट्ठा करके किया जाए तो उससे सही बना ली जाती उसी में तेलिक वगैरह मिला दे दो मिला दो मिला करके उसकी सही बन जाती तो कहते कि, ए, तो ए, है प्राण मंदिर महसूस हो जो तो है वो किसी सब विज्ञानी पर उसके हाथ में वही धुआं पड़ गया तो उसको प्राण किया गया और प्राण का द्रव्य तैयार हो गया तो उसका लोग पढ़ने भी लगे और उसकी पूजा अर्चित भी करने लगे वही काज जो भी लोगों को आंखों में पड़ करके धुआं आंखों था तलुआ लगता था कष्ट देता था वही कागल पर कड़ुआ पुराणी बन गया और पुरान गेंगे वही कागल खुद रहा है वहां पर देखो कहा जाकर के किस प्रकार से कुसंग में कैसा बन गया काजल और सत्संग में काजल कैसा बन गया सत्संग नमुना बता दिया एक कुसंग का नमूना बता दिया धोने का नमूना फिर कहते जलक संघाता कहते जल अन संघाता जल के संघात से अनं के संघात से अनं के संघात से मन जो मन का साथ हुआ करूंगा हे जलदीवन जल डाता हे बादल बन गया और संसार के वाला पानी बचने लगा तो देते बादल बन गया लेकिन वही धुआ कर जल का संयोग से भाग बना जब भाग बना तो भाग बना जैसे अन्य सहायता मिली तब भाप बना तो अन्य की सहायता हुई जल की सहायता हुई और फिर हवा ने उस बादल को उड़ाया और सुनने लिया तो बहुत पीलों के संयोग से बादल जो वो तो धूं धुआं जैसा बादल आकर के पानी बरसाने लगा और फिर जीवन डाटा बन गया जब खेती तो तो तो तो लहलाने लगी लोगों को पानी मिल गया जीवन मिल गया उस प्रकार से हो जाता तो ये देखो प्रसंग और सत्संग का प्रभाव उन से सब दिखा दिए इस प्रकार से और ऐसे उसमें उदाहरण यहाँ पे इनको अलग अलग करके विस्तार से बता बता मैंने उदाहरण को एक्सप्लेन करके अब चाहे ग्रह हो चाहे भेषण हो मन औसधे जल हो चाहे हवा हो चाहे वस्त्र हो यह सब भी कुछ योग माना कुछ उपाय करते और संयोग को माना सब समय उपाय उनका परिणाम क्या होता है हिम सुबह सुबह जब कभी वो सुभस्तु है, कभी सुबस्त कहलाती लकीण लोग जिनकी जो दुष्ट देखने के है वो दुष्ध एक अभी वस्तु कभी, कभी शुभ है कभी अशुभ ग्रह है जो ग्रह है एक कभी ग्रह है। एक एक खाने में एक घर में जब तक है तब तक वो अच्छा गुण देने वाला है दूसरे खाने में पहुंच गया तो उसका उसका उद्दाखल हो गया है बृहस्पत जो के स्थान पर हुआ अष्टम स्थान पर हो गया तो वही मारक हो गया वही बृहस्पत तो, अगर जो दूसरे घर में आ गया नए घर में पहुंच गया तो वही निरोग करने वाला हो गया और वह बृहस्पत है वही दृष्ट कहाँ में बैठा हुआ है वहां उसका अलग रखल हो रहा तो है तो ये जैसे ग्रह का है का दूसरे में औसत दवाइयां तो बनाई जाती है तो बहुत सी दवाइयाँ तो विषयी होती है वैसे कोई उसी चीज को उसी विशी दवा को वैसे ही वैसे खा लो तो क्या उसके पास न जाए या बीमार पड़ जाए रोग लग जाए या कोई बेकार हो जाए और इसी दवा का शोधन करके दूसरी वस्तुओं के साथ मिलाकर करके दवा औसत बनाई जाती है तो उसका औसत बन जाती है जो दूर करने वाली बन जाती है तो ये औसत था इसी प्रकार ऐसे जल का है अब जल तो किसी राय की कभी बताओ एक सुलसल का जल है एक करमनाशा का जल है गंगा जी में नहाओ भी रहनाशा में नहाओ तो भी रह अब दो जल अलग अलग प्रकार से अलग अलग भ्रमण के संयोग से होने एक जल वो हो मंदिर में जाओ तो रख दिया हाथ में उसको लेकर के सीते हैं सरको लगाते हैं पवित्र जल है, मंदिर का जल हम्म और कभी नाली हो उसके ऊपर तो नहाना पड़े नहा के भरोसने से नहाओ स हो गया दूसरा जल पवित्र हो गया पवित्र हो गया ऐसे हो जा पवन है वायु भी कहीं का वायु या है पवन शुभ है पवित्र है सुगंधित है वही हवा दुर्गंध के ऊपर से चलती है जुर्गंधी माध्यम सुपूर्ण लोग बात उसकी और उसकी हवा भी लेना चाहते हैं और वही हवा जब तो था। था। से निकली सुगंधित हो गई तब कुछ तब हवा तो वही एक प्रसंग में दुर्गंध हो गई सुसंग में सुगंधित हो गई एक मित्र लगी लगने लगी ऐसे वस्त्र पाप है वस्त्र जो है वस्त्र आप देखो शमसान धान का वस्त्र लिया नहीं करोगे अरे वस्त्र का वस्तवी है लेकिन शमशान के घाट के गायन से गई वो जो अपवित्र मस्त हो गया और वही वस्तु दूसरी जगह कहीं भगवान उस प्रकाश से हो जाते हैं समय प्रकाश समाश दो नो देवी स्थान बैठाते हैं कटी सुप्रकाश स्थान देख लो तो जैसे रात्र है रात्र में दोनों पखवारे दो पक्ष हैं पंद्रह पंद्रह दिन के दो है और दोनों अखबारों में प्रकाश बराबर होता है शीतल मौली हुई तो पंद्रह दिन में उधर भी पंद्रह दिन मिलकर अंधेरा रहता है और पंद्रह दिन दिन तीन उजे रात में रहता है अंधेरा भरता जाता है पहले प्रकाश जाता होता है तो धीरे धीरे उसका प्रकाश भटका जाता है जब शुक्ल पक्ष है तो अंधेरा पहले होता है धीरे धीरे प्रकाश भरका जाता है अंधेरा और उजेला के दोनों रातों में मिलता लेकिन अब चंद्रमा से की महिला जब चंद्रमा बढ़ता जा रहा है तब फिर जन्द्रमा की महिलाओ उसका शक हो जाए और जहाँ चंद्रमा घटने लगा वहाँ पर उसके अपने पक्ष हो जाएगा इस प्रकार जय चौतन जब बस ये बात जितने उदाहरण हो गए अब फिर अपनी बात पर आ जाती है तो तो बात पहले कही तो बात हो जाते क्या कि जल चेतन जीव जी जब सकल राम नाम जितनी जल चेतन जितनी है सृति तो सबको समझे सकल राम नाम क्या परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा जी जगत के रूप में प्रकट हो तो रहा है बस ऐसा ही समझ इसमें सब भले हैं बुरे हैं अच्छाई हैं ब्राइया है तो है तो आखिरकार परमात्मा के रूप सब समझे क्या बंधन सबकेमल सदा जोर युग का के सबके चरण प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं पता को प्रणाम करते आ रहे हैं कि तो जिसकी शुक्र गरी करता है तो समझ तो कि लोग तुलसीदास क्यों प्रणाम करते मूल में विद्यमान बैठा परमात्मा तुलसीदास के दिखाई देता है और जिस के अंदर उस प्रकार नहीं दिखाई देगा दोस्तों उसको दस्त पर दोस्त ही दोस्तों दिखाई देगा ऊपर बाहर मार देता दूसरे क्या है उसमें कहीं कोई दमनी कुछ भी, भी। तो तो। है, है। ही नहीं ऐसा लगे दोस्तों संसार में बहुत दुर्गुण ही न हो तो छोड़े छोड़े दुर्गुण वाले को बहुत बच्ची मिल जाते हैं और उनको कुछ दुर्गुण है कुछ गुण है कुछ दुर्गुण है ऐसे तो संसार में ही अधिकांश लोग उसी प्रकार के हैं बहुत ही दुर्गुणी हो तो, तो, है शुर्ण शुर्ण तो वो नहीं नहीं, तो भाई डरल ही देखते हो जैसे जो साधु लोग बहुत ही बिल्कुल साधु बिल्कुल सिद्ध महात्मा हो बिल्कुल परमात्मा है उसको तो वो दुर्ल होगा अधिकांश संसार में कैसे होंगे जिनमें अच्छाया भी होंगी जिनमें ड्राइया भी होंगे दोनों इस प्रकार के मिले तो आप बना काम क्या है कि भाई जो ड्राइया है उनको छोड़ो जो अच्छाइयाँ उनको ग्रहण करो संसार में जितने भी महापुरुष हो गए एक सिद्धांशी जुन लोग उनमें हजार गुण थे तो एक गुण में सबसे बड़ा गुण जो थे जो माना जाता है ये था कि की जानते थे कि किस व्यक्ति में कौन गुण है और उस गुण का उपयोग कैसे करना चाहिए उनके पास गया, गया, गया बुद्ध, ज्यादा बुद्धि ऐसा बुद्धि वैसा बुद्धि अच्छे स्वभाव के बड़े स्वभाव का पैसा भी गया तो उसमें से सबने से उसने परीक्षा करके निकाली की उसमें कौन सी अच्छाई है या शक्ति है या गुण है या महीना है उसमें और वो उसका प्रयोग कहाँ हो सकता उसको लगा दिया तो तुम इस प्रकार था था। ना। तो ना को ऐसे करो हमारे साथ रहो जो कार्य धर्म जरूरी है उस प्रकार अपने कार्य कर रहे उन्होंने काम उनका संगठन बन गया उस प्रकारते फिर हमें देश में सब सोचे जैसे हमें ऐसे हमें आदमी चाहिए किसी ने कभी कोई दुर्गुण होगा दुर्गुण होगा तो हम दवा देखा कल्याण देंगे तो उनको एक आदमी इसलिए देखना यह पड़ता है जो था। तो कहते हैं चेतन जीव, जब सकल राम में जगह सम्मेलन को देखो काम की समय अरे सब चेतन का कम से कम सम्य जो है जो अस्तित्व तो कम से कम है ही है यह सब दिखाई देता है समय जो उसको देखो उसको काम मिला उसी से अपना संपर्क रखते बंधन सबके पद कमल सदा जोड़ता हाथ करके सबकी चढ़ कमलों में हम बंदना करते हैं जैसे की पूजा करते हैं तो यू बंद लकड़ी की है पत्थर की है की किसी को, है तो उसमें पूजा किसकी करते हैं उसके भीतर विद्यमान जो जाते परमात्मा किसकी पूजा करते हैं हम तो उसमें देखते हैं परमात्मा दे जो सारे संसार में विद्यमान है अच्छि नंदा है सारे जगत में स्थित है गरीब वहाँ पर भी स्थित है ऐसे जो करके उसकी वंदना करते हैं उसको सब सुटाते हैं कोई पत्थर में सब छोड़ देता कोई लकड़ी में सब छोड़े कहीं कोई मिला हाँ ज्य तो व्यक्ति हाँ मिला उसके हाथ जोड़िए थोड़े हाथ बोलिए उसको जो सता जिसको मिलना थोड़े कर दिए उसमें कोई दूर दूर है उसमें परमात्मा का प्रश्न विद्यमान है जीवन का प्रश्न विद्यमान है उस परमात्मा को उसमें देख लिया उसको दूर कर लेकिन उनको देख लिया देविज नरनाद खेत पिता जिसमें देवता है नरनाद तो है खबरे नर मैंने ये सब जीव नाना प्रकार की बना दी सबके साथ बंद हो सुंदर रजनीश्वर किन्नर भी है रजनीश्वर भी है इन सबके कैसे बंदो सबके कृपा करो अवसर हो सब हमारे ऊपर बताते हैं मैंने बस ये है की कोई व्यक्ति को जीवन में ऐसे ही न जा सबसे सहायता लेते रहो सबके साथ सहयोग करो सबकी भलाम कुम के सबके देखने ये तरीका इस प्रकार जैसे कहावता तो देवता है और हो हाँ। हाँ। और न साधारण नाग नाग के माने जो है वो चाहे तो समझ लो कि अमीरता के रहने वाले नाग लोग समझ लो कि सद्रु बाली कहानी वो समझ लो तो कद्दीन के जो पुत्र थे वो तो नाग थे नलका का पुत्र हुआ तो नग तेज हुए वहां से सुनो उनके पुत्र आज उनको सुनो नाग और खबर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो गए प्रेत कौन हो गए जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है और बिना शरीर सूक्ष्म शरीर धार के उनके तो पास नहीं है वो प्रेत है जब देखिए शरीर छोड़ता है मरता है तो उसके बाद में उसकी तेज प्रिया की है चूरण वगैरह होती है तो क्या करते हैं तेज क्रिया करते हैं तेज क्रिया क्या होती है फिर वो जो है वह जीव जो है जो समीक्षा हो जाता है तेज प्रिया करने पर दशांग पूजा कराती है उसको उसको दशांग मिला करके उसको विवेक कर सूक्ष्म शरीर बहुत शरीर उसको प्राप्त करा देते हैं तो जब उसको दशांग पूजा हो गई तो फिर उसको एक रूप से प्राप्त हो गया अब वो अपने शुभ कर्मों के अनुसार जाएगा समर्ग जाएगा जहाँ जाएगा कहाँ जाएगा क्या इस प्रकार से नहीं तो वो तेज बना जो है उसी प्रकाश हो अपनी स्थिति अघर में खा रहे उस कर ली तो पर आगे की जाती रास्ता साफ हो गया उधर तो चला गया और फिर अगर उसको उस को फिर टूरिज्म के साथ मिला दिया, तो फिक्र बन गया तो जितने और पुताना लोग थे उनके साथ हो गया तो फिक्र बन गया।, तो गया तो फित्र भी शरीर उसके शरीर छोड़े हुए रूप में अपने भाव में उसको छोड़ करके स्थित है तो पिक्चर लोग भी है पित्र लोग है तो भी समझो कि देवताओं की एक स्थिति है गंधर्व लोग नीचे का लोक है चंद्रह सिंकर के लोग हैं और पितृलोक से लिंक के लोग है जो लोग हैं इस प्रकार के लोग हैं उसके मानो ये भी देवताओं का ही एक प्रकार है गंधर्व भी देवताओं का एक प्रकार है गंधर्व छोटे देवता है चंद्र देवता है अचानक सेवता है फिर कर्मज देवता उसे भी पड़े हैं फिर उसे भी बड़े देवता हैं जो नित्य देवता है इस प्रकार के देवताओं का क्रम है उन्हीं में से प्रकार के देवी देवता है और फिर मनुष्य है मनुष्य से नीचे टूटते हैं प्राणी ये ये इनको कहते हैं बंदे मंडल कुंदर रुसर पे अवसर इन सभी के हम शक्ति वर्णना करते है सब लोग ना हमारे आगे नान्यास्ति हृपते हृदय से मजे सत्यं भवाम तो भाई हमकिन भान्य